धर्म की कथा को एक रूप दिया है सभी वेद स्मृतियों आरण्य ब्राह्मण शास्त्र और पुराण आदि को सबसे सम्मत एक कथा जो मूल धारा के रूप में सनातन धर्म की प्रकट होती है हम उसी कथा में चल रहे हैं हम सब कुछ जान सकते हैं अपने को ही नहीं जान पाते हैं उसी समीकरण को हमने इस धर्म कथा में जिसका कारण ही सारे सदग्रंथ हैं हमने इस कथा को लिया है और अब तक हमने इस कथा में जाना कि महाविष्णु क्षि सागर में अर्थात माया रहित क्षेत्र में ग्रेविटी फ्री जोन स्पेस को ही क्षीर सागर कहा गया है जिसे हम आसमान कहते हैं आकाश कहते हैं तो विष्णु का स्थान नीलाकाश है नीलाकाश ही महाविष्णु है उनके नाभि कमल से ब्रह्म की उत्पत्ति है अर्थात क्षीर सागर के किसी अंतर्निहित गंभीर गहन मध्य क्षेत्र से मैं ब्रह्मा जी की कल्पना है और वहीं से जीवात्माओं की ब्रह्म की उत्पत्ति की कहानी है जीवन को लेकर के बहुत सारे समीकरण ज्ञान विज्ञान की धाराओं में बहुत से स्कूलों में उठते रहे आधुनिक विज्ञान ने भी जीवन को जब खोजना चाहा तो अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करनी चाहिए ऑफ लाइफ कहाँ से हुआ कैसे हुआ चार्ल्स डार्विन ने अमीबा और बैक्टीरिया को खोजा तो कुछ ने अमीनो एसिड्स को आगे लेकर किया है थ्योरी को हाँ और सब ने अपनी अपनी कहानी पाश्चात्य विद्वानों ने सिखाई क्रिश्चियन स्कूल ऑफ थाट ने भी लाइफ को स्पेस से ही माना और उसने एडम और ईव की कहानी से जीवन की उत्पत्ति को एक कल्पना को साकार किया आदम हावा को लेकर के इस्लाम भी आगे बढ़ा और आकाश से उतरा है जीवन ये उसने भी माना और वेदाधिक ग्रंथों ने कहा कि जीवन की मूलता उस उत्पत्ति क्षीर सागर में ही है जल और जीवन दोनों क्षीर सागर की उत्पत्ति है और उन्होंने वेद ने जीवन को समीकरण दिया उनका कि शरीर अकेला कोई जीवन नहीं है इस समीकरण के तीन भाग हैं शरीर जीवात्मा और आत्मा इन तीनों का समायोजन ही माया क्षेत्र में जीवन की धारा है शरीर वो घर है जीवंत घर है जिसमें जीव आत्मा अर्थात हम सब लोग रहते हैं आत्मा वो सत्ता है जो इसे भस्मी से आन अन्न से दुर्लभ रूप में लाती है न मां को उंगली बनाने आती न भाभी एक अंगूठा बना सकता है इसे हम अच्छी तरह से जानते हैं तो आत्मा जो निर्माता है जीव जो टेनेंट है यहाँ जो इसका उपयोग करता है इसमें रहता है और शरीर वो घर जिसके बिना ये रह नहीं सकता और वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि जीवन क्षीर सागर में शरीर से उसी प्रकार रहित है जैसे जल के भीतर आदमी को ऑक्सीजन का खोल पहनना पड़ता है पूरा शरीर ढक के जाता है लेकिन जब वो धरती पर आता है तो अपने सहज स्वाभाविक अवस्था में खोल को हटाकर आराम से बैठता है उसी प्रकार माया के इस सागर में इन द ओशन ऑफ ग्रेविटी जीवात्मा को भी खोल के रूप में इस शरीर को धारण करना पड़ता है लेकिन जैसे ही यह अनंत आकाश में आता है यह शरीर व्यर्थ हो जाता है तो जीवन मूलतः शरीर विहीन है द ओरिजिन ऑफ लाइफ ज नॉट एलोंग विद द बॉडी बट विद आउट बॉडी कुछ ऐसे वैज्ञानिक समीकरण है जिनको लेकर के ही धर्म को धरती पर उतारा गया था लाइफ के साथ ही लेकिन समय के अंतरालों के साथ महाभारत युद्ध के उपरांत औ से पूर्वी बहुत से ग्रंथ लुप्त हुए और वह हम पहले भी पढ़ चुके हैं महाभारत महाकाव्य में जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भगवत गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि मनुस्मृतियां और ज्योतिर्वेद लुप्त हो गए ये कृष्ण के काल में भी लुप्त हो चुके हैं और वहीं वो कह रहे हैं कि काल में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया मनु ने अपने बेटे इक्ष को यह ज्ञान दिया और उसके उपरांत ये ज्ञान मनुस्मृति लुप्त हो गई इसलिए हे अर्जुन मैं इनका पुनः प्रतिपादन कर रहा हूं तो इस प्रकार मनुस्मृतियां और ज्योतिर्वेद कृष्ण के काल में ही लगभग आज से छह हजार वर्ष पूर्व लुप्त थे और मिले नहीं थे युद्ध से पूर्व ही इनका लोप हो गया था ये हमें अपने हारे आध्यात्मिक ग्रंथों से उनके साहित्य से उनके शोध से पता चलता है फिर दास्ता के अंतरालों में सारे तपस्वी ऋषि मारे गए विदेशियों के हाथों सारे सदग्रंथ जो भोज पत्रों में थे जलाए गए जो ताम्र पत्रों में रजत पत्रों में और स्वर्ण पत्रों में थे उनको गला करके उनके मेटल बना लिए गए विदेशियों के द्वारा विश्वविद्यालय फूके गए ध्वस्त कर दिए गए और एक गंभीर अंतराल अज्ञान का आ गया और इस काल में ना तो पेपर था न छापा खाना चमड़े पर यहां साहित्य लिखा नहीं जाता था अपवित्र मानते थे हम उसे और इन पत्रकों पर और शिलालेखों पर जो भी था वो ध्वस्त किया जा चुका था और यह अंतराल कोई दो चार बरस का नहीं लगभग हजार से बारह सौ वर्ष का एक गंभीर गहन अंतराल था और इसी अंतराल के अंत में कोई दो सौ वर्ष लगभग पूर्व छापाखाना और कागज की कल्पना हुई विदेशों से लाकर के यहां छापाखाना लगाया गया तब लकड़ी के गुटके होते थे उसी से छापे जाते थे ये वो समय था जब सारे ग्रंथों को पुनः लिखा भी गया छापा भी गया और उनके नाम जो चले आ रहे थे उनका पेट भरने के प्रयास हुए हमें इस स्थिति को नहीं भूलना चाहिए इस बीच के अंतरालों में जो भी ज्ञान आपका आ रहा था वो श्रुत और स्मृत था इससे सुना याद किया उससे सुना याद किया श्रुआ इसी इस प्रकार से ये आए न तो कुछ लिखित था और न ही किसी के पास बोझ की आयु भी कम होती है वो तो पुनः पुनः लिखे जाते हैं तो ऐसी कोई व्यवस्थाएं भी कहीं नहीं थी और इन्हीं अंतरालों में जब वे लिखे और पुनः लिखे गए बोझ पर भी तो इनमें बहुत कुछ प्रक्षिप्त भी आ गया जिसने जो ठीक समझा धर्म के लिए ही उचित समझा उसने उसमें जड़ दिया और इस प्रकार जो मौलिक स्वरूप धर्म का था वो भ्रांतियों से भरता चला गया और आज हमारे सामने एक सांप्रदायिक स्कूल ऑफ थाट बहुत सारे हैं लेकिन धर्म का विचार कहीं भी नहीं है आज आप मंदिर आते हैं पूजा पाठ करके कुछ लाठरी निकलवाना चाहते हैं कुछ शुभ मंगल भौतिक जीवन का चाहते हैं लेकिन क्या आप ये जानने भी आते हैं कि आप मट्टी से मनुष्य कैसे बनते हैं आप कौन हैं, आपका घर कहाँ है तो हमने शुरू उन्ही सद ग्रंथों से वेद श्रुतियों और स्मृति ग्रंथों से उभर कर आती हुई एक कथा को हम यहाँ एक रूप दे रहे हैं एक नई कहानी के रूप में कि आकाश में आपको उसी प्रकार शरीर की आवश्यकता नहीं होती जैसे यहां पर धरती पर आप बिना ऑक्सीजन चैंबर के रह सकते हैं क्योंकि ये हर तरफ आपको मिल रहा है लेकिन जब आप सागर में उतरेंगे तो आपको एक चैम्बर की जरूरत पड़ेगी तो जीवन धरती पर यूँ ही नहीं आया था उसकी कथा अब हम पुराणों से और सभी जगह से लेते हैं और सब कथाओं में सबसे पहले कथा आती है कि अपने नाभि कमल में महाविष्णु के नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी ने त्रिदेवों ने कल्पना की कि जीवन को प्रकट किया जाए तो ब्रह्मा जी से सृष्टि उत्पन्न हुई और ये सारी सृष्टि मैथिली नहीं है वे ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है उनकी कल्पनाओं से प्रकट होती है उसी में सारे ऋषि हैं देवियाँ हैं ये सब प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी के अंगूठे से जबरदस्ती या सावधानी में प्रकट होता है प्रजापति यक्ष यक्ष प्रजापति ये कथा में आता है इस कथा को नाना पुराणों में नाना प्रकार से सुनाया गया है हम इसमें सूक्ष्म विज्ञान को लेकर चल रहे हैं अपने होने का कारण खोज रहे हैं और इस दक्ष प्रजापति के को जब प्रकट किया तो इसने क्रोध में कहा कि आप सबको तो उत्पन्न कर रहे थे मैं भी आपका बेटा हूं आपको ध्यान नहीं था तो मैं खुद ही प्रकट हूं और एक बार ऐसी असावधानी से कान के मैल से प्रकट हुए असुर मधु कैटा और उन्हीं से असुरत्व फैला आपने सुना ना कहा से प्रकट हुए कान से और आपके जीवन में आज भी जितना असुरत्व फैलता है वो कहां से फैलता है कान से फैलता कान को आंख नहीं होती और आदमी कान से ही देखता है आंख से नहीं तो असुर धर लेते हैं हर घर का सुख और शांति हर घर का प्यार ये कान ही तो खा गया बहुत अच्छे मित्र हैं आपके बरसों से आप उनके साथ जी रहे हैं लेकिन किसी ने कान में फूक मारती करी ये तो पहले ऐसे थे ये वैसे थे और कान आंखों पर भी हावी हो गया मस्तिष्क पर भी हावी हो गया और इतने लंबे व्यवहार पर भी हावी हो गया असुर सब पे छा गया और आपका उनसे मानसिक विद्वेश उत्पन्न हो गया तो कौन कहाँ से पैदा होता है उसे भी सूक्ष्मता से जानते रहिए क्योंकि सनातन धर्म ने कहा सारे ब्रह्मांड का सूक्ष्म चित्र तुम स्वयं हो सारे सचराचर में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम में सूक्ष्म होकर समाया नहीं है तो जब हम तुम्हें संसार के सचराचर की कहानी सुनाएं, उसे सूक्ष्मता से अपने भीतर खोजो और आज ये कान ही तो है जो तुम्हारे मन की शांति तुम्हारे भक्ति और मिठास सब कुछ खा जाता है तुम्हारे संबंधों को मैला कर रहा है विद्वेश ला रहा है तुम्हारी राहें भटका रहा है ये सब कुछ लूट लेता है और हम हैं कि कान को ही सर्वोपरि मानते हैं आंखों का उपयोग ही नहीं जानते ये धृतराष्ट्र की कहानी की अंधता है और ये कान की कहानी राम की कथा में आती है कि जहां श्रमण का उद्गम अंधा है हम चर्चा कर चुके हैं श्रवण कुमार के माता पिता अंधे हैं, और यह सच है कि वह अंधता को बड़ी श्रद्धा और आस्था से कंधे पे लादे घूमता है लेकिन इसका परिणाम क्या होता है तीनों की अकाल मृत्यु होती है श्रवण कुमार की भी और उसके माता पिता की और श्रवण अंधता के सहारे चलाया गया शब्द वेदी बाण दशरथ का दशरथ को भी अभिशत करता है क्योंकि शब्द के सारे कान के सारे दशरथ ने भी बाण चलाया था आंख के सहारे नहीं और परमेश्वर को पुत्र रूप में पाकर उसी की बेहार में एड़ियां रगड़ करके दशरथ भी अकाल मृत्यु को जाता है ये मधु लीला हम आगे कथाओं में पढ़ेंगे जब हम कथा में आगे पढ़ेंगे तो दक्ष प्रजापति प्रकट हुए और उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि जीवन धाराओं में उतरा इस पृथ्वी पर जीवन को लाने के लिए हमारे पास सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस धरती पर पानी नहीं था महाराज सगर वस्तुता सगर नाम क्षीर सागर के देवता का ही है परमेश्वर का ही है लेकिन यहां सगर एक कथा आती है महाराज सगर जिन्होंने जीवन का विस्तार संपूर्ण क्षीर सागर में किया था और ग्रहों नक्षत्रों पर भी जीवन को उतारने के विधाता माने गए थे ऐसे महाराज सगर की इच्छा हुई कि पृथ्वी पर भी जीवन को उतारा जाए और जीवन को धरती पर माया के भीतर भी सूक्ष्मता से पढ़ा जा सके इसी कल्पना के साथ सगर ने प्रयास आरंभ कर दिए लेकिन उनके 60,000 जीवन को उतारने के पृथ्वी पर इस माया क्षेत्र में उतारने के 60,000 हजार प्रयास कपिलाग्नियो में भस्म हो गए कॉस्मिक फायर में आकर कॉस्मिक फायर से एक प्रकार की किरणें होती है जिसे अब विज्ञान थोड़ा थोड़ा जान पाया है इन किरणों की विशेषता है कि ये किसी भी पदार्थ को नष्ट कर देती हैं, उसे एटम्स में डिस कर देती हैं, और इन्हें किसी बर्तन में रिटेन भी नहीं किया जा सकता रखा भी नहीं जा सकता क्योंकि दो सूक्ष्म परमाणुओं में एटम्स में के बीच में क्षीर सागर अर्थात स्पेस होता है तो ये उसके भीतर से ट्रेवल कर जाती है तो इन्हें कोई ऐसा बर्तन भी नहीं है जिसमें रखा जा सके लेकिन कुदरत ने आपके मस्तिष्क में ब्रह्मरंद्र नाम का एक पीनियल पाइनकोन शेप एक ग्लैंड है जिसे पीनियल बॉडी कहते हैं ये पीनियल बॉडी जिसे हम ब्रह्मरंद्र कहते हैं यह थालस के पास थोड़ा गहरे में आपके मस्तिष्क में रखा हुआ है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शालिग्राम की बटिया आप पूजा में अगर देखते हो है ना और ये एक बहुत बड़ी गुच्छाकार शिराव का एक जाल है जो बिल्कुल नाग के जैसा है उसके ऊपर यह रखा हुआ है जैसे क्षीर सागर में शेष शयन करते विष्णु इसकी विशेषता कोई ऐसे 40 वर्ष पूर्व मेडिकल विज्ञान ने भी महसूस की कि किस इट डस रिटेन द कॉस्मिक फ्लेम्स और ये उन पशु पशुपताग्नियों को ग्रहण करता है रुद्रग्नियों को जिनके द्वारा सारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है भोजन को यह इलेक्ट्रोलाइटिक ये स्पार्स लाता है जिसके द्वारा सारा का सारा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड में पानी में स्टोव में और एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इस प्रकार जीवन का संचालन होता है आश्चर्यजनक रूप से जो हम संपूर्ण ब्रह्मांड में देखते हैं अब हम विज्ञान की दृष्टि से भी देखने लगे हैं कि सचमुच मानव उसका एक सूक्ष्म चित्र है सभी जीवधारी वो ईश्वर जो संपूर्ण ग्रहों नक्षत्रों को बनाने वाला है वो आज भी आप में अवतार के रूप में प्रकट है आत्मा के रूप में और आज भी वो आपके जूठे भोजन को शबरी का राम बन के शबरी का प्यार देता आपकी जूठन को रथ में बदलता है वही जो भोजन को लाता भी है बचाता भी है रक्त और ज्योतियों में गर्भ शिशुओं में लौटाता भी है तो इस प्रक्रिया को बड़ी सूक्ष्मता से वेद के विज्ञान ने पढ़ा यहां कोई काल्पनिक बात नहीं कही जैसे उन्होंने कहा आसमान से उतरे ऐसी बात नहीं है सारे आसमान तुम में है और तुमको बनाने वाला भी तुम में है उसे अपने में पढ़ो तो सचराचर पढ़ लोगे चाहो तो सचराचर में घूम करके अपने को खोज लो बात एक ही तो इसलिए हमने इस कथा को लिया है जो वेदों से उभर करके आती है और जो गंभीर ज्ञान है तो विश्व जो जीवन की सृष्टि प्रजापति से हुई दक्ष प्रजापति से ये दक्ष प्रजापति कौन है इसे हम अपने शरीर में भी खोज लें क्योंकि हम ब्रह्मांड का सबसे छोटा बिंदु हैं और सब कुछ हम में है तो जहां ईश्वर भी है ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी आत्मा हमें व्याप्त है तो प्रजापति को भी तो होना चाहिए दक्ष को भी तो होना चाहिए दक्ष को आप साधारण भाषा में भी हा संस्कृत की बेटी है हिंदी इसमें भी आप जानते हैं दक्ष माने चतुर सयाना और प्रजापति कहते हैं मन को यह चतुर मन ही तो दक्ष प्रजापति है आकाश में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का एक बिंदु है और देह में भी एक बिंदु है मन के रूप में हमारे इस दक्ष प्रजापति की गृहस्थ जीवन में बहुत सी बेटियां हैं और ये बेटियां चंद्रमा को ब्या हैं कुछ ऋषियों के साथ विवाहित है अब आप सोचिए चंद्रमा तो आपने आसमान में देखा है ना और उनकी जो बेटियां हैं वो नक्षत्रों के नाम है अश्वनी, भरणी कृतिका रोहिणी पुनर्वसु पुष्य विशाखा आदि उमा भी उनकी एक बहन है गंगा भी दक्ष की पुत्री है ये हमने कथा में पढ़ा हम इसका सूक्ष्म दर्शन लेते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चल रहे हैं तो राजा चंद्रमा की कल्पना कीजिए जिसकी 27 पत्नियां हैं और एक एक पत्नी राजा चंद्रमा से अरबों गुना बड़ी है। आप सोचिए कल्पना कीजिए कितना सुंदर दांत हैं क्योंकि ये 27 नक्षत्र जब हम कहते हैं तो ये कोई एक सितारा नहीं होता ये भी बताते हैं आप कोई भी सितारा पृथ्वी से कई करोड़ गुना पड़ा है और नक्षत्रों के एक समूह का नाम हमने एक नक्षत्र मंडल रखा हुआ है यथा अश्विनी भरणी तो कई कई सितारे होते हैं और जरा चंद्रमा की कल्पना कीजिए पति देव इतने सूक्ष्म कि उन्हें वो पलक पे भी रखे तो ढूंढना पड़े कहां है ऐसा था गुरुकुल में बच्चों को ज्योतिर्वेद पढ़ाने के लिए ज्योतिष बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने इन्हें कथाओं में डाला, और हमारे आज का आधुनिक समाज अभी तक उन 27 राजाओं, राजाओं को 10 राजाओं को ढूंढ रहे हैं उनके घर परिवार ढूंढ रहे हैं <laughs> जिनसे चंद्रमा के कोई चंद्रमा कोई राजा था क्या <laughs> बजाय उसके कि उसको उसके स्वरूप में जाके इस साहित्य को देखते उन्होंने आधुनिक परिवेश में गंभीर अतीत को खोजना चाहा, तो वो कुछ का कुछ हो गया और वहां उमा भी प्रकट हुई ये सारे ग्रह नक्षत्र आपकी देह में वास करते हैं आपका जीवन आपकी उत्पत्ति आपके जीवन के क्षण इनकी मायाओं पर बंधे हुए हैं यदि एक ग्रह की व्यवस्था को मैं अलग कर दूं आकाश पे या थोड़ा बदल दूं, तो धरती पर संपूर्ण समूल संपूर जीवन का विनाश हो जाएगा कोई बम नहीं फटेगा और न पेड़ होगा न पौधे न पक्षी न पशु न मानव न दानव यहां कुछ भी नहीं रहेगा जीवन अचानक समाप्त हो जाएगा खाली चंद्रमा एक को ही अगर मैं हटा दूं तो आप सबका जीवन बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा मायाओं के खिलौनों में बंधा हुआ ही ये शरीर है इसका निर्माण है इसका जीवन है इनको जरा सा भी यदि हमने व्यतीत कर दिया अलग कर दिया तो सारा का सारा शरीर नष्ट हो जाएगा इसी को हमने ज्योतिर्वेद में ज्योतिष विज्ञान के रूप में दिया एक व्यक्ति जिसका धरती पर वजन मान लीजिए 60 किलो या बहत्तर किलो है उसी का चंद्रमा पर एक बटा छे रह जाएगा उसका वजन क्यों क्योंकि वहां ग्रेविटी का माया का प्रभाव यहां से छे गुना कम है तो छे गुना वजन अट जाएगा इसी प्रकार वही व्यक्ति जब क्षीर सागर में स्पेस में आ जाएगा तो माया का प्रभाव न होने के कारण उसका वजन शून्य हो जाएगा इसीलिए आकाश में उड़ती हुई पृथ्वी का भार शून्य है वो पृथ्वी जो आप सबको सारे ग्रहों नक्षत्रों को के प्रभाव में बराबर सूर्य की परिक्रमा करती हुई पहाड़ों को पर्वतों को जलाशयों को जीवन को हाँ और सबको धारण किए हुए है उस धरती का अपना वजन क्षीर सागर में एक शून्य है मैं आपसे कह रहा हूं लेकिन जब तक आप विस्तार से इस विज्ञान को नहीं पढ़ेंगे वेद के शायद आप नहीं समझ पाएंगे ये सौभाग्य है कि अब वाह विज्ञान के रूप में ही पाश्चात्य विज्ञान इन सबको स्वीकारने लगा है इससे पहले तो वो मानता ही नहीं था तो विश्वकर प्रजापति दक्ष प्रजापति की कन्या उमा भगवान शिव की अनन्य भक्त है और वो शिव लीला के लिए ही प्रकट हुई है ये हमारी कथा भी आकाश और लेकिन उसकी कल्पनाओं को हम धरती पर साकार करते हैं कि यहाँ दक्ष प्रजापति का यहाँ राज्य था यहाँ वो रहते थे जैसे एक गांधी गांधी तो एक ही हुए थे ना आज लगभग दो हजार गांधी ग्राम है उनके नाम पर हमने एक नक्षत्र का नाम भी गांधी दे रखा है अब कल का इतिहासकार अगर कह दे कि तारे का नाम गांधी था या गाँव गांधी के नाम से जाने जाते थे तो ये उसका विलक्षण हाँ शोध होगा लेकिन उसी प्रकार इस कथा के नामांतर स्थानों के नाम रखे गए इसे समझना इस प्रकार चाहिए उमा महाशिव की अनन्य भक्त हैं ये कौन है हमें ने भी खोज ले दक्ष प्रजापति की बेटी उमा कौन है ये जीव जीवात्मा इसी को मैंने यहाँ पत्नी के रूप में दिखाया है आत्मा शिव की शिव ही ब्रह्मा है शिव ही विष्णु है विष्णु ही शिव है है ना ओम के तीन अक्षर हैं जिनको हमने आत्मा के रूप में या सृष्टा के रूप में दिया है ओम में तीन अक्षर हैं अमा थोड़ा सा भूमिका दे रहा हूँ फिर जब हम कथा में चले तो हम दोबारा इन शब्दों को ना दोड़ें अ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा उसे उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु म से मृत्यु मृत्युंजय महेश धारण सृजन एवं संहार के द्वारा जीवन को बारंबार प्रकट करने वाला आवागमन को निरंतर गतिमान करने वाला जो घटघटवासी आत्मा है वो ओम है और आशी अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा तो ब्रह्मा जी की सहज प्रकृति सहज स्वभाव क्या है सरस ज्ञान तो सरस्वती विष्णु का लक्ष्य लक्ष्य उत्थान पालन उपलब्धियां तो लक्ष लक्ष्मी लक्ष्मी विष्णु के साथ है और शिव का है प्रलय तो आदि ज्वाला आदिशक्ति दुर्गा पार्वती उमा ये महाशिव के साथ दर्शाएगी जीवन के समीकरण है ये अपने को खोजने की व्यवस्था की कथा के ये सूक्ष्म सूत्र है इन्हें कोरी अंध भक्ति में नहीं समझिएगा क्योंकि धर्म एक महाविज्ञान है उसे विज्ञान के रूप में लेंगे तो अपने को भी पढ़ पाएंगे अपनी दिशा गति और गंतव्य भी खोज पाएंगे और पहुंच भी पाएंगे और कोई अंधभक्ति अंध आस्था बनाएंगे तो जीवन में भगवान यह कर देना लेकिन रहेंगे तो अपने से अनभिज्ञ अंधे ही एक कलाकार भी जो मंच से उतरता है वो जानता है कि ये जगत एक नाट्यशाला के मंच की भांति ही तो ये जगत भी है तो नाटक से उतरता हुआ पात्र जानता है कि वो मंच पे उसका बेडरूम ड्राइंग रूम नाटक में हो सकता है सत्य रूप में नहीं हो सकता पर्दा गिरते ही जहां उसका पार्ट खत्म होगा उसे जाना होगा तो मंच से उतरता पात्र जानता है कि उसे कहां जाना है उसका घर कहां है उसका परिवार कहां रहता है किस मोहल्ले में किस गली में किस नंबर के मकान में रहता है वो उसके माता पिता कौन हैं और उसका जीवन क्या है लेकिन ये जीव नहीं जानता है कि जब इस जगत रूपी नाट्यशाला से चिता की लकड़ियों पर मंच से बाहर होगा बर्दा गिर जाएगा तो रही जीव कौन गली कौन सा मकान कौन सा घर है तुम्हारा कहां जाओगी तुम धर्म और अध्यात्म को रूप दिया था इसलिए हम बहुत गंभीरता से और नियम पूर्वक इस कथा को लेंगे और आप में से जो भी नोट्स भी बनाना चाहेंगे बनाएंगे क्योंकि यह कहानी है मेरी जो कहीं नहीं जाती लौटती है मुझ तक और मैं हूं सचराचर सारा संपूर्ण मुझमें समाया तो इस अद्भुत कथा को हमें बड़ी गंभीरता से लेना होगा तो इस प्रकार जीवात्मा की बुद्धि को मैंने उमा के रूप में प्रकट किया दक्ष प्रदापति अर्थात मन की बेटी है क्योंकि उसी की इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ही तो बुद्धि का स्वरूप होता है कोई दस बीस जन्म का ज्ञान तो नहीं होता तुम्हारे पास तो मेरी ही कहानी को उपरांत में पुराणों में हाँ पुराण आदि में हाँ ब्रह्म पुराण में भी सभी जगह ये कथाएं आई हैं इन कथाओं को गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा के रूप में हमने दिया है जैसे ओम को हमने आत्मा कहा उसी प्रकार यदि आप थोड़ा सा विचार करें तो वेस्ट में भी गॉड में तीन लेटर्स दिए गए तीनों तीन अक्षर हैं न गॉड में कौन कौन से हैं जी ओ एंड डी जी फॉर जनरेशन ओ फॉर ओरिएंटेशन ऑपरेशन एंड डी फॉर डिस्ट्रक्शन वहां भी वही धारण सृजन और संहार की बात आई है और अल्लाह में भी तीन ही अक्षर है अलिफ लाम हे तो धर्म की कल्पना यदि मिडिविल पार्ट में भी प्रकट हुई जीवन की विध्वंस होने के बाद भी दोबारा भी जन्मी तो आदमी तो वही था तड़प भी वही थी वो जानना चाहता था कि वो कौन है वो कैसे आता है क्यों आता है किस प्रकार आता है और वो किस सत्ता की उपज है तो जब जीवन को धरती पर उतारने की बारी आई तो ये हुआ कि जीवन तो धरती पर रह ही नहीं पाएगा क्योंकि माया जीव के लिए महा है उसे क्षीर सागर चाहिए वो रह नहीं सकता जैसे आप पानी में गए पहली बार आपने गोता लगाया दो क्षण के बाद आप भागे दम जो घुट गया तो ऐसे ही जीवन को पहले जब हमने उतारा तो जीवन में हमें यह अनुभूतियां हुई अनुभव हुए और इसको जो ज्योतिर्वेद में बड़े विस्तार से कथाओं में भी दिखाया गया फिर जैसे हमने देखा कि हम ज्यादा देर रह सकते हैं तो हम पाइप लगा करके पानी के भीतर बैठने लगे ऑक्सीजन बाहर से लेने लगे फिर ऑक्सीजन के बक्से लेके जाने लगे और धीरे धीरे हम अब बहुत ज्यादा हमने सोफिस्केटेड चीजें बना ली तो अब हम बहुत देर तक पानी में रह सकते हैं बहुत गहरे भी उतर सकते हैं आज भी हमने सागर की तलहटी नहीं छुई है क्योंकि उतने नीचे जाना अभी हमारे साधनों में संभव नहीं है वर्ल्ड ओवर बता रहा हूं तो उसी प्रकार जीवन को यहां पर भी उतारने के लिए बहुत सी योजनाएं बनी थी उसी में यक्ष है किन्नर है गंधर्व है ये नाना प्रकार के शरीर की संरचनाओं के कल कल्पनाओं को साकार किया गया लेकिन बहुत सी प्रजातियां जब हमने उतारी तो माया के क्षेत्र से क्षीर सागर से माया में आते ही उनके जीवन में विशेष परिवर्तन होने लगे और इस प्रकार बहुत लंबे प्रयासों के उपरांत ही जीवन को हम यहाँ उतार पाए और उसी की कथा में फिर महाराज सगर के वंशजों में कथा आती है और ये कथा आती है महाराज भागीरथ के जिन्होंने गंगा अवतरण किया था और सबसे पहले जल की धाराओं को उतारा गया और उसके बाद जीवन को धरती पर लाया गया जिन्हें आप या विधर्मी हमारे समझते थे कि ये भी ऐसी कथाएं हैं जैसी वहां दे रखी है हाँ सप्तलोकों की कहानी या शायद ये भी कोरी कल्पनाएं हैं लेकिन वेद के सूक्ष्म दर्शन से विज्ञान से हमें स्पष्ट दिखा कि ऐसा कुछ भी यहां कपोल कल्पित नहीं है वरन एक गंभीर विज्ञान को यहां गुरुकुल में छात्रों को पढ़ाने के लिए कथाओं के रूप में उतारा गया है और इसकी पृष्ठभूमि में जीवन का एक महाविज्ञान समाया हुआ है वो गोविंद है तो इस प्रकार हमारी कथा वहां से आगे बढ़ी आज की ऋचा भी खोल लें कहीं ये रहना जाए तब कथा में आगे बढ़ें कहा आप पहले ब्रह्म सूत्र लेते हैं पिछले सूत्रों के साथ आज का जो सूत्र है वो खोल लें ब्रह्मसूत्र ब्रह्म माने आत्मा सूत्र आत्मा का सूत्र जीवन का सूत्र जो इसी हमारी कथा से जुड़ा हुआ है क्या कह रहे हैं तन निष्ठस मोक्षोपदेश इससे पूर्व हम पढ़ के आ रहे हैं अथातो तो ब्रह्म जी क्या ये चल आज भीतर चले खोज डालें अपने आप को कौन है तू तो? कैसा है ये शरीर घर कौन बनाता है इसे कौन देता जीवन की सांस और धड़कन क्यों बढ़ जाता हूं मैं कैसे आता हूं मैं सब कुछ बटोरता हूं और चंद मुट्ठी राख बन बिखर जाता हूं मैं आया तो क्यों बटोरा कै किसके लिए गया तो क्यों बिखर गया चंद मुट्ठी राख में कुछ भी तो मेरा न था तो चलो आज ब्रह्म की आत्मा की जीवन की उस जिज्ञासाओं को जगाएं और उसी में आज के सूत्र में कह रहा हूं तन निष्ठा से कि मोक्षोपदेशन तत् दोनों का एक ही अर्थ है उस ब्रह्म में उस आत्मा में निष्ठा पूर्वक स्थित होने पर ही मोक्षोपदेश सारे सदग्रंथों ने जीवन की संपूर्ण धाराओं ने धर्म ने हर और कहा है यही उपदेशित किया है कि उस आत्मा के साथ जुड़कर ही मोक्ष को निष्ठापूर्वक उसमें स्थित होकर के ही पाया जा सकता है और हम दस इंद्रियों को दस मुंह बनाए इन्हीं की अतृप्तियों में दस मुंह वाले रावण बने भौतिकताओं में भटकते रहते हैं तो उसी को यहां यह सूत्र कह रहा है कि इसे भी मोड़ना होता है जब यह सच है कि कल ये दृश्य नहीं रहने वाले तो कल क्या रहेगा चलो वो ही ढूंढ ले मंच का कलाकार मंच से उतरने के बाद तो नहीं सोचता कि उसका घर कहां होगा कहां रहता होगा वो तो पहले से जानता है तो मैं क्यों नहीं जानता हूं कि मुझे जाना तो निश्चित है जाऊंगा कहां पर कोई है घर मौत के उन अंधेरों में कहीं कोई जिंदगी की रोशनी भी मिलेगी मुझको होगा कोई जो मेरा साथ देगा हताशा के उन क्षणों में क्या कुछ शब्द भी होंगे किसी के पास मेरे किसी की सांत्वना भी होगी क्या वो कैसा युग होगा कैसा अंधेरे होंगी कहा भटकूंगा मैं कौन होगा पास मेरे यदि मैं मनुष्य हूं मेरे पास बुद्धि और विवेक है यदि मैं सोचता हूं तो मैं क्यों नहीं जानना चाहता हूं और क्यों कह रहे हैं ये सारे सद ग्रंथ कि तन से निष्ठस कि उसमें स्थित होकर के ही ऐसे ब्रह्म में व्याप्त होकर निष्ठा पूर्वक योग करके अद्वैत होकर के ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और मैं तो घूम रहा हूं आसमानों में धरती पर हरूर और नहीं जान पा रहा नहीं देख पा रहा तो अपने आप हाँ को ही नहीं देख पा रहा और यही हमारी कथा के प्रसंग भी है और आज की रिचा भी खोल लो उसको भी ले लेते हैं हां क्योंकि वेद हम निरंतर पढ़ रहे हैं और एक एक करके पढ़ते चले आ रहे हैं और आपने देखा कि जैसे आप मानस पढ़ते हैं उसी प्रकार वेद की रिचा से ऋचा कथा यथावत रहती है और मैं पढ़ रहा हूं और किसी को नहीं अपने आप को कहा सवाजम ऋचा खोलो जिन्होंने पीछे बोर्ड से ली है सवाजम विश्वचर श्रेणी अभीर अस्तु विप्रे भे आस्तु सविता जीव को जो यज्ञों के द्वारा वाज माने यज्ञ आहूतियों को हवन में जो डालते हैं उसे हम वाजम कहते हैं वाजमाने घोड़ा भी होता है तो सारे भाष्यकारों ने घोड़े घोड़े दौड़ा दिए हैं रे तीचाओं <laughs> सब आजम कि जिसमें आहूत होके जिसमें अर्पित होके यज्ञ होकर विश्वचर श्रेणी है संपूर्ण सचराचर धारण सृजन और संघार को प्राप्त होता हुआ जीवंत होता है बारंबार। मट्टी फिर फिर अन्न नाना वनस्पतियों में और वही वनस्पतियां नाना जीवधारियों में और रूपों में प्रकट होती हैं यज्ञ होकर बस भी यदि पेड़ों के में ना होती समाती नहीं तो सुंदर फलों में लौट पाती कैसे यहां उन्हें पर बैक्टीरिया की बात नहीं है सामने खुली किताब है कुदरत की तुम्हें कोई भी चाहे जहां चाहे पढ़ सकता है सर्वाजम विश्वचर श्रेणी ही अर्व अर्व माने पहले अरुमाने हिंसा करना अर्पित हो जाना समाहित हो जाना ये यकी में तो जो पहले मरा नहीं वो जन्मा कहां हर जिंदगी उत्पन्न होती है हर मौत के बाद मौत से ही जीवन की शुरुआत होती है और इस जीवन का अंत होता है एक मृत्यु में आ तो कहा अरवा अरवा माने नष्ट होना हिंसा भी होता है इसका अर्थ और आहूतियों का जल जाना भस्म हो जाना इसे भी कहते हैं अरवा तो कहा साजम विश्वचर श्रेणी ही अरव अभी पहले भस्म हुए मृत्यु के सन्मुख अस्तुमाने होना और हुए अभिमाने सम्मुख हुए उसमें डूबे उसमें समाए तरुता तभी तो ज्योतियों का किरणों का रथ बनकर हम नए जीवन में आए भस्मी अनंत में लौटी प्रकट हुई अन्य शिशु का रूप पाया और जब तक हम सामग्रीव अपने अंतर में स्वयं यज्ञ नहीं होंगे अनंत की राह हम कैसे पाएंगे यज्ञ तुम्हारे भीतर है बाहर का यज्ञ निमित यज्ञ है जैसे मूर्ति तुम्हारे भीतर आत्मा है बाहर तुमको पढ़ाने के लिए मैंने मूर्ति दी है उसी प्रकार जो बाहर के यज्ञ हैं के ऋषि हमें पढ़ा रहे हैं और सारे विद्वान बाहर ही गवा रहे हैं और सारे पुण्य लुटा रहे हैं कि बाहर का यज्ञ निमित यज्ञ है जो तुम्हें पढ़ना है वो यज्ञ कौन सा है जिससे तू तेरा सारा संसार और सचराचर उत्पन्न होता है और गुलामी के अंधेरों को देखू कि आज तक तुम यज्ञ नहीं पढ़ पाए आजादी के पचपन साल बाद भी इस विज्ञान को हम स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ा पाए मनुष्य को मनुष्य होने का कारण हम नहीं बता पाए ये धरती ये सचराचर ये क्यों है इनकी कथाओं के रहस्य क्या है हम नहीं बता पाए उन गुरुओं को भी नहीं बता पाए तो संप्रदायों में भी तुम्हें बताते कैसे यहां क्या कह रहा है सब आजम जो जीवन को दे करके विश्व चरषणी ही संपूर्ण सचराचर को जीवंत गतिमान करता है फिर फिर उत्पन्न करता है अरवाहा मृत्यु से अभी मृत्यु में अस्तु अभी, अभी ही अस्तु पुनः सम्मुख प्रकट करता हुआ फिर फिर जीवंत करता है तरुता और फिर फिर उठाता है ऊपर को ले जाता है विप्रह अभी अस्तु सविता संधि विचे रोग विप्राह विप्र शब्द का अर्थ आप जानते हैं अक्सर आप विप्र लगा लेते हैं शायद वो कुछ ज्ञान किताबें पढ़ लिया इसलिए है इसलिए विप्रय नहीं या ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है इसलिए विप्रय ऐसा भी नहीं विप्र का अर्थ होता है जो ब्रह्म ज्ञानी है जो त्यागी वैरागी विरक्त है जो आत्मा से जुड़कर जी रहा है जो वेद के उस सूक्ष्म ज्ञान को जीवन में उतार चुका है आत्मसात कर चुका है उदाहरण देते हैं आपको अभी तो आप जन्मना व्यवस्थाओं में जाते हैं और आपको आपत्ति भी है इस श्लोक से जन्मना जायते शूद्रा, संस्कारात द्विच उचते वेद पाठे वेद विप्रा वेद पाठे हमें पर वेद पाठे भवे विप्र भवे दाह जाएगा सर्ग जाएगा वेद पाठे भवे विप्र तो वेद के पाठ से वो क्या हुआ विप्रेद तो न कि जन्म से हुआ जन्मना जाए थे शूद्रा संस्कारात्ज उचते वेद पाठी भवे विप्रा और ब्रह्म जानाती ब्राह्मण तो जब उसने वेद अर्थात वेद माने आत्मज्ञान जब उसने आत्मज्ञान को सूख से जाना तभी तो वो विप्र हुआ और विप्र का दूसरा अर्थ होता है विगत हो गया जो प्राथमिकताओं से भौतिकताओं और तृप्तियों और इच्छाओं से अमर ये से है और निरुक्त से है ठे भवे थे प्रा कि जिसने आत्म के ज्ञान को प्राप्त करके जो अतृप्तियों और इच्छाओं के बाजार से बाहर निकल गया है जो विरक्त है अनासक्त है जो तो कहा विप्र अभी अस्तु और इस प्रकार ऐसे ही आत्मा रूपी यज्ञ में अपने आप उसका सम्मुख करके अपने आप को उस वैराग्य ब्रह्म ज्ञान की ओर लाते हुए सविता सूर्य के सदृश उस जन्म को पाओ जो सूरज से जन्म है जो अजर अमर है जो अनंत है चल उस रहा लें तो तन निष्ठस् मोक्षोपदेश ये जो ब्रह्मसूत्र में पढ़ा और जो हम तीसरे ऋषि में पढ़ रहे हैं ऋग्वेद समझ में आया तो और वही कथा भी हमारी है तो दक्ष प्रजापति की बेटी है हमारी जिंदगी है अब थोड़ा रामायण में उतर आते हैं जिससे कथाओं का भी रस बना रहे तो हमारा ये शाही महाविष्णु के साथ जो जीवन की अनंत शाही कथा है ये भी भारी ना पड़े उन्हों का विवाह प और साधना के द्वारा महाशिव से हो गया यह कथा मानस में भी आई है वाल्मीकि रामायण में भी है लेकिन अब दक्ष प्रजापति की बेटी है उमा चतुर्मन की बेटी है और यह मेरी कहानी है तो का विवाह मां शिव के साथ हुआ है लेकिन दंभी दक्ष इस बात को स्वीकारता नहीं है आप लोग स्वीकारते हैं क्या मैं आप सबसे पूछता हूं आप में से कौन चाहेगा कि आपका बेटा सन्यासी हो जाए आप में से कोई राजी होगा बोलो हमारे चुप हो गए बड़ा सा संघ न्याय दश प्रजापति जैसा तब था वैसे ही अब है कहानी को अपने भीतर भी कुरेते रहोगे तो सत का संग हो जाएगा नहीं तो खाली मनोरंजन होगा ये हमारा प्रवचन होता था बहुत पहले की बात है तो एक बार हम जा रहे थे तो एक बूढ़ी ने दूसरी बूढ़ी से कहा पंडाल से निकल रही थी स्वर्मी जब प्रवचन देता है तो इसकी बात सीधी कलेजे में लग जाती है तो उसने कहा अगर तुझे इतना अच्छा लगता है तो अपने बेटे को क्यों नहीं ले आती सारा मोहल्ला उससे परेशान है उसको भी ले आ सुधर जाएगा बोली नहीं यानी लाऊंगी बोले क्यों बोले अगर साधु हो गया तो हा अपने को नहीं तोलते हो और विध्वता का पाखंड पकाड़ते क्या हम ये जानते हैं क्योंकि ये दक्ष प्रजापति हमें कुछ जानने भी नहीं देता है यह दंध की अंधता लाकर हमारी विद्वता को भी घूरा बना देता है ये बड़ी विजय कहा दुनिया जान ले पोते पढ़ लेना आसान है अपने करीब होना इतना आसान नहीं है एक दिन फिर वो हमको मिल गई तो गाड़ी आधी दिया हम रुक गए तो कहने लगी आप कथा बहुत अच्छी सुनाती हो मैंने हाँ पर तू तो डरती है ना कि तेरे बेटा वो नहीं क्या बात करते हो वो तो बगल में एक लड़की लेके भाग गया और सब मुझसे कह रहे हैं कि बुढ़िया हमारी बेटी लाके देनी है तुझे जान से मार देंगे अब मैं कहाँ से ला मैंने कहा चलो फिर भी लड़की तो लेके भागा है वो साधु वादु तो नहीं हो गया तो पता है उसने क्या कहा हां इतनी ठंडक तो कलेजे में है ये तुम्हारी पोथे हैं बेटा ये तुम्हारी विद्वता के दंभ हैं मैं पूछता हूं तेरे कलेजे में भी तो ठंडक है ना एक सड़ी हुई घटिया जिंदगी और विध्वता के सारे पाखंड और मालूम है कि कल चिता की लकड़ियां हैं हमें कौन है जो जागना चाहता है कौन है जो अंधे धृतराष्ट्र ना बने बेटा मेरा और वो सत्य उपाय और आनंद की राहे तुम मे से कौन चाहता है तराजू उठाने से पहले अपने हाथ भी तोल लेना यह हम नहीं करते हैं तो आज भी दक्ष प्रजापति ये नहीं चाहता कि अब हो रही शिव के साथ उसकी बेटी चली जाए आप भी तो नहीं चाहते लेकिन वो शिव का अपमान होता है और दक्ष प्रजापति के यहां ही उसकी बेटी आकर क्या करती है आत्मदा करती है और आज भी हम सब ये जीव ये बुद्धि ये प्रकृति ये प्रवृत्ति हमारी इन आत्मयज्ञों के तपों के द्वारा इस शरीर में आत्मा शिव को पात लेती है क्या हम सब ने पाया नहीं है उसे जीव ही गोपी है आत्मा गोविंद है मैं तुमको तुम्हारी कथा सुना रहा था और तुम्हारा तुम दस इंद्रिया दस मुंह बनाकर दाए भराए देख रहे थे तू तो जब अपने में संपूर्ण है तो तुमने मेरी कथा को संपूर्णता में ना लेके अपने अधूरेपन में क्यों देखना चाह यही तो दक्ष की लीला है यही तो अंधता है जिसे छोड़े बिना तुम सत्संग भी नहीं कर सकते जानकर भी नहीं जान सकते तो दक्ष की बेटी दक्षता दक्ष उमा दक्ष से दक्षता इस शरीर में शिवत्व को पात लेती है एक एक मनोरम क्षण पाती है आत्मा ही तू तो, शिव ही तो पालता में वही तो बन के शबरी की राह का राम लीला कथाओं में वही तो है जो आज भी वस्तुता मेरे जूठन को रक्त में बदलता मेरे को हर वर्ष मेरे शरीर कोशों की रक्षा करता लेकिन आज इस बुद्धि को इस उमा को दक्षता को पिता के घर जाना है क्या वो दम्ब ही तो है जो ले गया उसको और ये दम्ब ही तो हमारे हैं जो हमें दक्ष के यहां शमशान में ले आते हैं और शिव से अलग हटके हम चिता की लकड़ियों पर दक्ष प्रजापति के यहां जहां से उत्पन्न हुए थे फिर आत्मदाह करने आते हैं मेरी कहानी सद ग्रंथ सुनाते मुझको मैं गुरुकुल में तुम्हारे बचपन को पढ़ाया था और तुम पढ़ पाए थे और आज इतनी बड़ी अवस्था में भी नहीं समझ पा रहे फिर फिर भी संप्रदायों के पास दौड़े जा रहे हो तथा कथित विध्वता में भाग रहे हो और अक्षर जीवन का अपना पढ़ना नहीं चाहते क्यों जबकि सारा सत्संग सत का संग है अपने सत को जानना है आत्मसंगी होना है हा तिष्ठ से मोक्षोपदेश लेकिन उधर नहीं जाना चाहते खाली वाह जगत में विद्वता के तांडव और स्वांग भरना चाहते हैं अपने को पढ़ना नहीं चाहते हैं समय भी तो नहीं है इच्छा भी नहीं है इन सारी कथाओं को जीवन की उन धाराओं के साथ जोड़ करके वेद पढ़ाने के लिए ही इन लीला कथाओं को उभारा गया था लीला शब्द का अर्थ है किसी भी बात को टकीयता से प्रस्तुत करना जीवन के गुड़ गहन रहस्यों को नाटकों के द्वारा सरल सरस और मनोरम बनाकर वेद के गंभीर ज्ञान को छात्रों तक लाना इसे को हम कहते हैं लीला कथा है। लीला कथाओं का अर्थ भगवान इसलिए लीला नहीं करते हैं कि तू भजन गा के चला जा नहीं सनातन धर्म ईश्वर भजवाने में विश्वास नहीं रखता वो तो तुम सबको ईश्वर में बनाने में विश्वास करता है भजन गाने के लिए नहीं होते हैं भजन बन के जीने की बात होती है कि उसी के हो के जियेंगे उसी में टूक के रहेंगे क्योंकि जब मालूम है कि यहां से जाना है जब मालूम है कि यह नाटक है मालूम है कि कलचिता की लकड़ियों पर सब कुछ छूट जाएगा तो इस नाटक को यथा नाटक में धर्म पूर्वक निर्वाह करते हुए अपने निमित्त दायित्वों को शास्त्र मत से शास्त्रोक्त धारा में उनको यथा निर्वाह करते हुए मुझे आत्मजगत में जीना है तन निष्ठस और वही कहा साह अभिता जिस यज्ञ से आए हैं हम सब आजम आहूतियों के द्वारा विश्व जैसे सचराचर प्रकट हुआ है जैसे प्रकट हुए हैं हम अरवाह जिसने मृत्यु से हमें जीवंत किया है अभी हम उसी आत्मा के समु हो चलो भीतर चले आओ आत्मा से जुड़ जाएं, आओ आत्मास्त हो जाए तरुता और वो जो बराबर उठा रहा हमको मृत्यु से जीवन में हा? जो किरण किरण किरण हमें जोड़ता किरण किरण हमें जीवंत करता अणु अणु हमें सांसों और धड़कनों के अमृत पिलाता है आओ आज उसी के हो जाए। आओ सम्मांत जगत अतृप्तियां इच्छाओं और इस मन प्रजापति के दंभ का चलो थोड़ी देर इस ओर पीट कर लें, आओ अपने भीतर झाके पूछ तो ले अपने से कि कौन है रेतु इस नाटक के बाद कहां जाना तुझको घर कौन सा है क्योंकि इस घर में मरते ही छूत वास कर जाएगी जहां से ये रे महा शूद्र तू उठेगा तेरही पर्यंत शूत वास करेगी जलाने वाले फूकने वाले सवस्त्र स्नान करेंगे नए वस्त्र नए यज्ञो तो पर धारण करके क्षौर कर्म करके ही लौटेंगे और लौट के आएंगे तो कड़वा ग्रास खाएंगे और मिर्चों का धुआं भी लोंगे कि तू प्रेत पिशाच बनके कहीं पीछे तो नहीं आ रहा ये मंच तेरा नहीं जिसे तू घर बनाए है वो घर तेरा नहीं है और यदि स्वप्न में घर वालों को दिख गया तो सब डर जाएंगे तुझे सपने में भी नहीं सह पाएंगे और अंधे की जिंदगी जीए जाते हम लोग बस यही जिए जाते हैं। हमारी विद्वता आज दक्ष प्रजापति का भटकाव बन गई है और हमारी सुधि हमारे तक नहीं लौटती है बस वही बस वही सब कुछ वही जीना चाहते हैं और कथाएं भी पढ़ते हैं और कथाओं में अपने को नहीं खोज पाते हैं जितने ही पुराणों की कथाएं हैं ये गुरुकुल शिक्षा में वेदों को पढ़ाने के लिए थी लीलाओं और नाटकों के द्वारा विद्या की देवी का नाम आप जानते हैं क्या नहीं जानते क्या नाम सरस्वती की ज्ञान भी हो सरस हो रस रस रसमय हो आज बच्चों से जाके पूछो पाठशाला में विद्या की देवी क्या है तू तो कहेते तो कहेंगे नीरसवती सरस्वती नहीं है और आश्चर्य बच्चों की वो कहानियां बुढ़ापे तक तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती आपकी बौद्धिकता की स्तर क्या है एक सवाल है अपने से पूछ लेना मैं 11 वर्ष में वो बालक गुरुकुल में आते थे तो हम उनको ये वेद पढ़ाते थे तो वो कथाओं के वो के पीछे नहीं भागते थे कथाओं से अपने भीतर अक्षर पढ़ते थे जीवन के आप क्या कर रहे हैं आपकी विद्वता क्या कर रही है कभी पूछेंगे आप अपने आप से